भारत बहुत पुरानी कहानी है हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत का शासन था बड़े नगर के बड़े राजा थे दुष्यंत और शकुंतला नगर से दूर वन में बने महर्षि कण्व के आश्रम में रहती थी एक बार दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम में आए तो उन्होंने शकुंतला को देखा और बस मुग्ध हो गए उन्होंने निश्चे किया कि विवाह करेंगे तो शकुंतला से बस आश्रम में ही दुश्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया उसमें उपस्तित थे आश्रम वासी वहां के हरे भरे प्यूड पॉधे सरोवर में खिले कमल और इधर उधर उचलते भागते म्रिग छौने। वे वहा के बाद राजा दुश्यंत राजधानी के लिए चलने लगे तो उन्होंने शकुंतला से कहा शकुंतला जी अब तुम हस्तिनापुर की महारानी हो मैं राजधानी पहुंचकर तुम्हें बुलाने के लिए रथ भेजूंगा साथ में होंगे अनेक सैनिक वे अपनी महारानी को सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर ले आएंगे शकुंतला क्या कहती वो तो उसी समय दुष्यंत के साथ हस्तिनापुर जाना चाहती थी किंतु दुष्यंत चले गए समय बीतता रहा हस्तिनापुर से कोई नहीं आया शकुंतला सदा एक ही बात सोचती कहीं हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत उसे भूल तो नहीं गए इसी कारण शकुंतला हरदम उदास रहती एक दिन की बात है ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए बहुत क्रोधी स्वभाव के थे दुर्वासा जरा सी बात पर नाराज हो जाते और भयंकर श्राप दे डालते वो जो कहते सच हो जाता उनके तब का ऐसा ही प्रभाव था उस दिन शकुंतला चुपचाप बैठी सोच में डूबी थी यही सोच रही थी कि राजा दुष्यंत ने उसे अब तक हस्तिनापुर क्यों नहीं बुलाया कहीं वो उसे भूल तो नहीं गए उसने सामने खड़े दुर्वासा को जैसे देखकर भी नहीं देखा पर दुर्वासा ने शकुंतला के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा वे क्रोध में भर उठे अरे इतना अभिमान हो गया है इस शकुंतला को क्या समझने लगी है अपने को दुनिया भर के राजा महाराजा मेरे चरणों में लेटते हैं और एक यह है कि देखकर प्रणाम भी नहीं किया जानती नहीं कि मेरा क्रोध कितना भयानक है तो दुष्यंत के ध्यान में खोई है ठीक है तो मेरा अपमान करने का दंड भोग ओ शकुंतला मैं दुर्वासा तुझे शाप देता हूं तू जिसके ध्यान में डूबी है वही तुझे भूल जाएगा हां यह दुर्वासा का शाप है दुष्यंत तुझे भूल जाएगा लेकिन शकुंतला ने तब भी जैसे कुछ नहीं सुना वो उसी तरह ध्यानमग्न बैठी रही पर उसकी एक सखी प्रियंवदा ने चुप पास ही खड़ी थी दुर्वासा को श्राप देते सुन लिया वो दुर्वासा के क्रोधी स्वभाव से परिचित थी वो समझ गई दुर्वासा के श्राप से शकुंतला का जीवन नष्ट हो जाएगा उसने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए ऋषि वर शकुंतला का अपराध क्षमा करें दिया हुआ श्राप वापस ले लें वो निर्दोष है क्षमा कर दूं उस शकुंतला को क्षमा कर दूं जिसने मेरा अपमान किया नहीं कभी नहीं सारी दुनिया जानती है जब दुर्वासा को क्रोध आता है तो क्या होता है ऋषिभर शकुंतला बेचारी बहुत दुखी है दुष्यंत ने आश्रम में उससे विवाह किया फिर राजधानी बुलाने का आश्वासन देकर चले गए किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी वहां से कोई समाचार नहीं आया एक स्त्री के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि उसका पति उसे भूल जाए किंतु उससे अनजाने में भूल हुई है मेरी सखी ने आपको आते नहीं देखा वो आंखें मूंदे ध्यान में खोई थी आपके श्राप से उसका जीवन नष्ट हो जाएगा क्षमा कीजिए ऋषि वर अपना शाप वापस ले लीजिए तुम कहती हो तो शकुंतला का अपराध क्षमा करता हूं किंतु मेरे शाप का प्रभाव एक बार तो अवश्य होगा जैसा मैंने कहा है दुष्यंत शकुंतला को भूल जाएगा लेकिन कुछ समय बाद उसे बीती बातें याद आ जाएंगी पर दुख से सुखी यात्रा तो शकुंतला को करनी ही होगी कई वर्ष बीत गए दुष्यंत का संदेश शकुंतला के लिए अब भी नहीं आया इसी बीच शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया उसका पुत्र आश्रम के शांत वातावरण के बीच महर्षि कणव की देखरेख में बढ़ता रहा सबका प्रिय था शकुंतला पुत्र घोड़ा बन जाओ मैं सवारी करूंगा ठीक चल मेरे घोड़े जल्दी चल, चल चल मेरे घोड़े बड़ा ही चंचल है किंतु कितना प्यारा और दुलारा है ना सचमुच चंचल था शकुंतला का बेटा आश्रम के शांत वातावरण में सदा हलचल मचाए रखता वहां रहने वाले हिरणों के पीछे भागता थुमकता फिरता उसे देखकर शकुंतला की उदासी भाग जाती बेटे का मुख देखकर आंसू सूख जाते सब झुक जाते उस नन्हे बालक की चंचलता के सामने यह आश्रम मेरा है हिरण मेरा है सारी गउवे मेरी है <laughs> हां सर्वदमन सब कुछ तुम्हारा है पर तुम किसके हो मा मैं तो आपका हूं बस और किसी का नहीं <laughs> केवल मा का नहीं पगले सब का हूं ऐसा बोल पिताजी का नाना का सारे आश्रमवासियों का सब तेरे हैं तू सबका है अरे मां ये क्या तुम तो रो रही हो अच्छा अब चुप हो जाओ तुम जैसा कहोगी करूंगा मैं सब कहूं सब मेरे हैं अब तो हंस दो मां मेरा मुन्ना मेरा राजा आ मेरे पास आ जा तू अच्छी मां समय बीतता रहा हस्तिनापुर से कोई समाचार नहीं आया आखिर महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने का निश्चय किया ऐसे कब तक प्रतीक्षा की जा सकती थी शकुंतला सर्वदमन कुछ आश्रमवासी हस्तिनापुर की ओर चल दिए शकुंतला का मन परेशान था वो एक ही बात सोच रही थी न जाने क्या होगा क्या दुष्यंत मुझे पहचान लेंगे अगर नहीं पहचाना तो तब तब और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए महर्षि कण्व भी रो रहे थे जा, जाओ बेटी जाओ बेटी शकुंतला अपने घर में रानी बनकर राज करो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे नाना आप भी चलो हमारे साथ आऊंगा बेटे एक दिन हस्तिनापुर अवश्य आऊंगा जिस दिन तू राज सिंहासन पर बैठेगा हस्तिनापुर का राजा बनेगा न, राजा कैसा होता है जैसे तेरे पिता हैं जैसे आप <laughs> अरे नहीं मैं तो वनवासी तपस्वी हूं राजा कैसे होते हैं यह बात तुझे हस्तिनापुर जाकर ही पता चलेगी हस्तिनापुर की भव्यता देखकर शकुंतला चकित रह गई कितनी चहल-पहल थी वे सब राजमहल पहुंचे द्वारपाल ने दुष्यंत को सूचना दी किंतु शकुंतला का नाम सुनकर दुष्यंत को कुछ याद नहीं आया दुर्वासा के शाप ने अपना प्रभाव दिखाया था वह शकुंतला को एकदम ही भूल गया था सर्वदमन को साथ लेकर शकुंतला दुष्यंत के सामने आई उन्हें प्रणाम किया फिर रो पड़ी उसे देखकर भी दुष्यंत की आंखों में कोई पहचान नहीं उभरी थी वो दूर ही खड़े रहे क्या आप आप सब कुछ भूल गए कुछ भी याद नहीं रहा आपको आश्रमवास के बाद विवाह सैनिक भेजकर मुझे हस्तिनापुर बुलवाने का अपना वचन ये सब ये सब कुछ भी स्मरण नहीं आपको कौन हो तुम शकुंतला आश्रम विवाह बुलाने का वचन ये सब क्या है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा तुम झूठ बोल रही हो दुर्वासा के शाप के कारण ही दुष्यंत को शकुंतला के संबंध में कुछ याद नहीं रह गया था शकुंतला के कहने पर सर्वदमन ने पिता को प्रणाम किया पर दुष्यंत ने कोई उत्तर नहीं दिया वो अपरिचित बने खड़े रहे शकुंतला को कुछ सूझ नहीं रहा था तभी उसकी सखी को याद आया कि विवाह के समय दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी थी उसने शकुंतला से वही अंगूठी दिखाने को कहा अंगूठी देखकर तो दुश्यंत को अवश्य पुरानी बातें याद हो आएंगी शकुंतला ने उंगली पर नजर डाली तो आश्चा रिचकित रह गई उंगली सूनी थी अंगूठी न जाने कहां गिर गई थी अब दुष्यंत को बीता समय याद दिलाने का कोई उपाय नहीं बचा था आश्रम से हस्तिनापुर की ओर जाते समय शकुंतला तथा दूसरे आश्रमवासी विश्राम के लिए एक सरोवर के तट पर रुके थे वहीं हाथ धोते समय अंगूठी पानी में गिर गई उसे एक मछली निकल गई बेचारी शकुंतला को कुछ पता नहीं चला उसी दिन एक मछुआरे ने सरोवर में जाल डालकर मछलियां पकड़ीं उन्हीं में वो मछली भी थी उस मछली के पेट से दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी निकली तो मछुआरा चौंक उठा उस बहुमूल्य अंगूठी को वो अपने पास कैसे रखता दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंचा उस समय शकुंतला भी वहीं थी मैं मछवारा मछली के पेट से मुझे महाराज के नाम वाली अंगूठी मिली है मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा दुष्यंत के हाथ में पहुंची तो दुर्वासा के शाप का प्रभाव समाप्त हो गया दुष्यंत की आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट गया उन्हें भूली बातें याद आ गईं एक-एक बात जो कुछ आश्रम में हुआ था जो कुछ उन्होंने कहा था शकुंतला जी देवी शकुंतला मुझे क्षमा करना मैंने उल्टा सीधा कह कर तुम्हारा मन दुखाया पता नहीं मुझे क्या हो गया था मैं एकदम सब कुछ भूल गया था ये सर्वदमन तेरा बेटा जी पिताजी सर्वदमन जाओ, जाओ बेटा जाओ बेटा अपने पिताजी के चरण छू पिताजी आओ बेटा पिताजी मैं तुम सब का अपराधी हूं ता जाने मुझे क्या हो गया था शकुंतला का सुख लौट आया वो हस्तिनापुर की महारानी बन गई सर्वदमन अब युवराज था भावी राजा दुष्यंत ने उसका नाम भरत रख दिया था दिन बीतते रहे भरत बड़ा हो गया दशंत बुढ़ापे की ओर उतर चले प्रजा भारत पर प्राण छिड़कती थी <laughs> भारत कितने होनहार हैं वो कितना प्यार करते हैं प्रजा से इतने बड़े राजा के बेटे पर गर्व तो छू तक नहीं गया है <laughs> और कितने वीर ईश्वर ने हजार वर्ष की आयु दे <laughs> फिर वो दिन भी आया जब भरत हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बैठे प्रजा खुश थी दुष्यंत और शकुंतला प्रसन्न थे भरत बहुत न्याय और लोकप्रिय राजा सिद्ध हुए भरत ने अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए वो चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने विरोधियों को हथियार से नहीं स्नेह और सम्मान से जीता भारत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख देवेंद्र कुमार का भाग लेने वाले कलाकार दिनेश वर्मा जया मेहता वीना होरा राम मेनी महेंद्र मनु हेमंत होरा और नीरज शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता ध्वन्यांकन भूषण गजभिए और नंद कुमार निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा